प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति और उपासना जिज्ञासा उपासना के कितने भेद होते हैं क्या सभी उपासनाएं सबके लिए हो सकती है अथवा अधिकार पर विचार करना पड़ता है समाधान उपासना के भेद बहुत प्रकार के होने पर भी मुख्य रूप से उन्हें तीन भागों में विभाजित किया है पहला प्रतीकोपासना दूसरा संपद उपासना तथा तीसरा अहम ग्रहोपासना प्रतीकोपासना शास्त्र निर्दिष्ट किसी वस्तु को प्रतीक बनाकर उसमें देवता बुद्धि रखकर पूजन करना प्रतीकोपासना कहलाता कर है जैसे शालिग्राम में विष्णु का पूजन नर्मदेश्वर का शिव बुद्धि से पूजन यहाँ पत्थर दिखाई देता है पर उसमें विष्णु बुद्धि या शिव बुद्धि करके लोग पूजन करते हैं एक बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि प्रतीक का चयन शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए क्योंकि आप फल शास्त्र सम्मत ही चाहते हैं नर्मदेश्वर में शिव पूजन करना है तो वह पत्थर नर्मदा नदी का ही होना चाहिए शालिग्राम में विष्णु का पूजन करना है तो वह पत्थर गंडकी नदी नेपाल में का ही होना चाहिए यह मनमानी नहीं करनी चाहिए हमारे यहाँ कणकण में ब्रह्म है इसलिए शास्त्र सम्मत किसी भी प्रतीक में परमात्मा की उपासना कर लेते हैं संपद उपासना यहाँ पर प्रतीक में जिस देवता का आरोप करते हैं उसी देवता की महाप्रधानता हो जाती इस उपासना में प्रतीक को देवता से पृथक करके नहीं देख देखा जाता अर्थात उसकी साक्षात देवता रूप में ही पूजा करते हैं उस देवता के गुणों की संपत्ति आरोप उसमें कर लेते हैं जैसे चंद्रमा में महादेव की उपासना करना है तो भावना करनी पड़ती है कि महादेव ही चंद्रमा बने हुए हैं हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं सिर पर जटाएं हैं नागों की माला धारण किए हुए हैं यहाँ पर चंद्रमा भाव समाप्त हो जाता है मात्र महादेव भाव ही रह जाता है ऐसी उपासना को संपद उपासना कहते हैं अहम ग्रहोपासना यहाँ पर उपासक जिस देवता की उपासना करता है उसमें मैं की भावना करता है वही मेरा स्वरूप है ऐसी भावना करता है यहां देवता के साथ उसकी पृथक्ता नहीं रहती जैसे हिरण्य गर्भाधि की उपासना के विषय में कहा है कि साधक उसका स्व के रूप में चिंतन करता है जिज्ञासा नवधा भक्ति में एक भाग चरण सेवा है जब भगवान के दर्शन ही नहीं हुए तब चरण सेवा कैसे होगी समाधान दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं भगवान के रूप में माता पिता गुरु आपके सामने है भगवत बुद्ध से उनकी चरण सेवा करो भगवान की मूर्ति आपके सामने है उसकी सेवा करो भगवान आपके सामने न होने पर भी आप भावना से उनकी सेवा कर सकते हो जिज्ञासा शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की तामस उपासनाएं क्यों बताई गई है इनसे क्या लाभ है समाधान शास्त्रों में बताई गई उपासनाओं का मूल उद्देश्य जीव को जगत से हटाकर परमात्मा की ओर ही ले जाना है चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या परंपरा से कुछ लोग सात्विक प्रकृति के होते हैं तो कुछ राजसी प्रकृति के भी होते हैं उसी के अनुसार वे सात्विक और राजसी उपासना में प्रवृत्त हो जाते हैं अनेक व्यक्ति तामस प्रकृति के हैं उनका कल्याण कैसे होगा उनके कल्याण के लिए ही शास्त्रों में तामस उपासनाएँ बताई गई हैं वे सात्विक राजस पूजन नहीं कर सकते तामस पूजन ही कर सकते हैं पर उसमें भी लग जाएं तो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे क्योंकि शास्त्र से जुड़ तो गए भारतीय परंपरा को समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए यहाँ तो चोरों के लिए भी शास्त्र लिख दिया चौरा चोर शास्त्र उनके लिए भी नियम बनाएं गरीब के यहाँ चोरी नहीं कर सकते ब्राह्मण के यहाँ चोरी नहीं कर सकते अमुक दिन चोरी नहीं करना ऐसे कई नियम हैं इसलिए आज भी कई डाकू गरीबों का संरक्षण करते हैं गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं मंदिर भी बनवाते हैं ये सब भारतीय परंपरा में ही हो सकता है शास्त्र का तात्पर्य उन्हें चोरी से निवृत्त कराने में है लगाने में नहीं क्योंकि लगे तो वे राग से हैं ही जैसे कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है एक साधु उसे कहता है सोमवार का व्रत रखा करो उस दिन झूठ नहीं बोलना क्या उसका मतलब यह है कि दिन और दिन झूठ बोला करो नहीं वह सोमवार को झूठ बोलना छोड़ देगा तब धीरे धीरे उसे समझ में आएगा कि मैं एक दिन झूठ बोले बिना रह सकता हूं तो और दिनों में भी रह सकता हूं जो व्यक्ति जहां है वहीं से उसे धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए भारतीय परंपरा में तमाम पूजाना पूजनादि सब उपाय कहे गए हैं